श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्र नाथ की शिक्षा घोर अशांति इस प्रकार अहंकार से नास्तिकता का पोषण करने से क्या होगा दूसरे ही क्षण बचपन से विशेषतया ठाकुर के साथ भेंट होने के बाद मेरे जीवन में जो अद्भुत अनुभूतियाँ उपस्थित हुई थी वे सब जिस समय हृदय में उज्ज्वल अक्षरों में उदित होती थी तब मैं सोचने लगता था ईश्वर अवश्य ही है और उन्हें प्राप्त करने का पथ भी अवश्य ही है नहीं तो इस संसार में जीवित रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं जीवन में दुख कष्ट कितने ही क्यों न आए उस पथ को खोज निकालना ही होगा इस तरह दिन पर दिन बीतने लगे और संदेह में चित्त निरंतर डांवाडोल होकर शांति रहित हो रहा था संसार के अभाव में भी कमी नहीं आई गर्मी के बाद वर्षा आई अभी भी पहले की ही तरह काम की खोज में भटकता रहा एक दिन भूखा और उस पर पानी में भींग कर रात के समय बहुत ही थक गया था और उससे भी अधिक मेरा मन थका था इस अवसर में मैं घर लौट रहा था परंतु इतना क्लांत था कि एक कदम भी आगे बढ़ना मेरे लिए असंभव हो गया और मैं एक निर्जीव वस्तु के समान पास वाले एक मकान के चबूतरे पर लेट गया कुछ समय तक चेतना का पूर्ण रूप से लोप हुआ था या नहीं मैं कह नहीं सकता परंतु इतना स्मरण है कि मन में रंग बिरंगे चित्रों तथा चिंताओं का उदय और लय होता जा रहा था उन्हें हटाकर किसी एक विशेष चिंता में मन को आबद्ध रखने का सामर्थ्य भी नहीं था एकाएक ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी दैव शक्ति के प्रभाव से भीतर के पर्दे एक के बाद दूसरे उठते जा रहे थे और शिव के संसार में और शिव क्यों ईश्वर की कठोर न्याय पर परता और अपार करुणा का समाधान आदि जिन विषयों का निर्णय अब तक नहीं कर सका था जिनके कारण मन अब तक संदेह में व्याकुल था उन विषयों की निश्चित मीमांसा अंतर के गहन प्रदेश में दिखाई पड़ने लगी मैं आनंद में उत्फुल्ल हो उसके बाद घर लौटते समय देखा कि शरीर में थोड़ी भी थकावट नहीं है मन असीम बल और शांति से पूर्ण हो गया है रात्रि थोड़ी ही अवशेष है संसार की प्रशंसा और निंदा से मैं एकदम उदासीन हो गया और इस बात पर दृढ़ विश्वास स्थापित कर कि साधारण मनुष्यों की तरह धनोपार्जन करके परिवार पोषण और सुख भोग में समय बिताने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है अपने पितामह की तरह गृह त्याग करने के लिए मैं तैयार होने लगा जाने का दिन निश्चित हो गया समाचार मिला कि ठाकुर उस दिन एक भक्त के मकान पर आ रहे हैं मैंने सोचा अच्छा ही हुआ गुर दर्शन करके सदैव के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा ठाकुर से भेंट होते ही उन्होंने कहा आज तुझे मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा बहुत से बहाने मैंने बनाए परंतु उन्होंने नहीं छोड़ा लाचार होकर मैं उनके साथ चला गाड़ी में उनसे विशेष बातें नहीं हुई दक्षिणेश्वर पहुँच दूसरों के साथ मैं कमरे में बैठा था इतने में ठाकुर को भाभावेश हुआ देखते देखते वे एकाएक मेरे पास आए और मुझे प्रेम से पकड़कर आंसू बहाते हुए गाने लगे कथा कहिते डराई ना कहिते हो डराई अमार मन संद होय बूझी तो माये हराई हराई बात कहने में डरता हूँ न कहने से भी डरता हूँ मेरे मन में संदेह होता है कि शायद तुम्हें खो बैठूँ अंतर की प्रबल भाव राशि को अब तक मैंने रोक रखा था अब उसका वेग नहीं संभाल सका ठाकुर की तरह मेरे भी नेत्रों से आंसू की धाराएं बह चलीं निश्चित जान गया ठाकुर सारी बातें जान गए हैं हमारे इस प्रकार के आचरण से दूसरे लोग अवाक रह गए प्रकृतिस्थ होने पर किसी किसी ने ठाकुर के उस प्रकार के आचरण का कारण पूछा उन्होंने हंसते हुए कहा हम दोनों में वैसा ही कुछ हो गया बाद में सब लोगों के चले जाने पर मुझे पास बुलाकर उन्होंने कहा जानता हूँ तू माँ के काम के लिए संसार में आया है संसार तू में तू कभी नहीं रहेगा परंतु जब तक मैं हूँ तब तक मेरे लिए रह। इतना कहकर वे हृदय के आवेग से पुनः आंसू रोक न सके ठाकुर से विदा लेकर दूसरे दिन में घर लौट आया साथ ही साथ गृहस्थी की सैकड़ों चिंताओं ने आकर मेरे चित्र को घेर लिया पहले की तरह धनोपार्जन के चेष्टा में घर से निकल पड़ा एक एटर्नी के ऑफिस में कुछ काम करने और कुछ पुस्तकों के अनुवाद से कुछ धन प्राप्त करके किसी तरह दिन बीतने लगे परंतु कोई स्थायी कार्य नहीं मिला इसलिए माता और भ्राताओं के पालन पोषण का कोई ठोस प्रबंध नहीं हो सका कुछ दिनों के बाद मन में आया कि ठाकुर की बात तो ईश्वर सुनते हैं उन्हें अनुरोध कर माता और भ्राताओं के खाने पहनने का कष्ट जिससे मिटे ऐसी प्रार्थना करूंगा मुझे वे ना नहीं कहेंगे दक्षिणेश्वर पहुंचा और ठाकुर के चरण पकड़कर हठपूर्वक मैंने कहा माँ भाइयों का कष्ट दूर करने के लिए आपको माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी ही होगी ठाकुर ने उत्तर दिया मैं ऐसी बातें माँ से नहीं कह सकता तू स्वयं क्यों नहीं कहता माँ को तो तू नहीं मानता इसीलिए तुझे इतना कष्ट है मैंने कहा मैं तो माँ को नहीं जानता आप मेरे लिए माँ से कहिए आपको कहना ही पड़ेगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा स्नेह के साथ श्री राम कृष्ण देव ने कहा अरे मैंने तो कितनी ही बार कहा है माँ नरेंद्र का दुख कष्ट दूर कर दो तू माँ को नहीं मानता इसलिए माँ नहीं सुनती अच्छा आज मंगलवार है मैं कहता हूँ आज रात को काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो कुछ मांगेगा वही माँ तुझे देगी मेरी माँ चिन्मयी ब्रह्मशक्ति है उन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार का प्रसव किया है वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती